शक्ति स्वामी जी महाराज मुनिगण विद्यार्थीगण महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस आय समाज की स्थापना की आर आय समाज की स्थापना का उद्देश्य ऋषि दयानंद जी के दस नियमों में स्पष्ट होता है और उनकी जो अपनी मान्यता है उनकी मान्यता सत्यार्थ प्रकाश से स्पष्ट होती है और इन मान्यताओं को लेकर के बहुत सारे लोग आयुषमा से जुड़े थे ऋषि दयानंद जी के जीवन काल में भी बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे थे जो स्वामी दयानंद जी से जुड़े थे काल क्रम में क्या हुआ कुछ ऐसे भी लोग जुड़े थे जो ऋषि दयानंद जी से अंदर से द्रोह रखते थे लेकिन ऊपर से दिखावा ये जरूर था कि ये भक्त हैं, भक्त हैं और उनकी जीवनी से भी पता लगता है लेख जी ने जो जीवन लिखा है देवेंद्र बाबू ने जीवन लिखा स्वामी सत्यानंद जी ने जीवन लिखा इन सब से पता लगता है कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से था कि अंदर से द्रोह रखता है ऋषि से अभी माननीय जिज्ञासु जी ने एक पुस्तक लिखी है इतिहास प्रदूषण इतिहास प्रदूषण अर्थात हमारे आय समाज में किन किन लोगों ने गलत घटनाएं घड़ करके डाली इतिहास के साथ क्या क्या खिलवाड़ किया गया अभी नई पुस्तक छपी है शायद यहां आई हो ऋषि उद्यान में गाजियाबाद के कुछ लोग हैं कुछ कहना चाह रहे गाजियाबाद के एक युवक हैं आरषमा से बहुत ही अच्छी तरह जुड़े हैं फेसबुक पे आपने देखा हो आर्य मंतव्य नाम से वो एक चला रहे हैं उस आर्य मंतव्य से मुझे आश्चर्य हुआ पौराणिक लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं लगभग उनके पंद्रह हजार सदस्य बने हुए हैं उन आर्य मंतव्य वालों ने लक्ष्मण है एक युवक उन्होंने वो पुस्तक छपवाई है उस पुस्तक को आप देखेंगे इतिहास प्रदूषण हमारे आय समाज के इतिहास में कैसे प्रदूषण किया गया और राजेंद्र जिज्ञासु जी का जो अवलोकन है पूरे आय समाज के इतिहास का ऋषि दयानंद जी के जीवन का उन ऋषि दयानंद जी के जीवन का अवलोकन करते हुए सबसे बड़ा वो इतिहास में प्रदूषण करने वाला नायक घोषित करते हैं जिनका आरस के प्रति विश्वास बना रहा आरस ऐसा मानते रहे कि ये तो सबसे बड़े ऋषि दयानंद जी के भक्त हैं उसी व्यक्ति को पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी ने इतिहास प्रदूषण का नायक घोषित किया है और जब उनकी पुस्तक देखी पुस्तक देखी तो आप लोगों को भी लगेगा मुझे भी स्वाभाविक रूप से लगा कि इन्होंने गड़बड़ तो बहुत की है एक पुस्तक छपी गोविंद राम से जिस पुस्तक का शीर्षक रखा गया है स्वामी दयानंद के भक्त प्रशंसक और सत्संगी पुस्तक के लेखक हैं भवानीलाल भारतीय भवानीलाल भारतीय जी ने जब वो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में ऋषि दयानंद जी के अनन्य भक्त राजाओं की दृष्टि से साहाधीश होते थे महाराजा धीराज नाहर सिंह नाहर सिंह अत्यंत ऋषि दयानंद जी से जुड़े हुए थे भक्त बने हुए थे उसके बाद देखा जाए तो उदयपुर के राजा सज्जन सिंह ऋषि दयानंद जी से बहुत जुड़े हुए थे उसके बाद देखा जाए तो मसूदा के राव राजा बहादुर सिंह बहुत जुड़े हुए थे ये बहुत सारी श्रृंखला है कवि श्यामल हैं, विष्णुलाल पंड हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे ऋषि दयानंद जी से आत्मीयता रखते थे लेकिन आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे ऋषि दयानंद जी के भक्त प्रशंसक और सत्संगी जो ऋषि दयानंद जी के बहुत निकट थे बहुत आदर सम्मान करते थे अपने आप को गौरवान्वित समझते थे उनके विषय में भारतीय जी ने मात्र तीन तीन पृष्ठ लिखे हैं तीन ढाई तीन पृष्ठों में उनका पूरा कर दिया लेकिन जब जोधपुर के यथार्थ में राजा तेज सिंह तेज सिंह नाम ठीक बोला मैं जसवंत सिंह ठीक है जसवंत सिंह थे राजा जोधपुर के उनके छोटे भाई थे कर्नल सर प्रताप सिंह जसवंत सिंह के भाई छोटे कर्नल सर प्रताप सिंह राजा जसवंत सिंह हैं लेकिन भारतीय जी लिखते हैं महाराजा धीराज कर्नल सर प्रताप सिंह और उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे जो ऋषि दयानंद जी के अत्यंत भक्त थे सत्संगी थे उनके लिए मात्र ढाई से तीन पृष्ठ लिख करके इतिश्री की और इस कर्नल प्रताप सिंह के विषय में क्या लिखा लगभग लगभग सैतालीस पृष्ठ लिखे हैं इन्होंने सैतालीस पृष्ठ लिखे हैं और सैतालीस पृष्ठ लिख करके ये दिखाया है कि ये कर्नल प्रताप ऋषि दयान जी का अत्यंत भक्त था प्रसं, प्रसंसक था लेकिन किसी भी जीवनी में लेखराम जी की जीवनी उठाइए स्वामी सत्यानंद जी ने जो लिखा उनकी जीवनी उठाइए देवेंद्र बाबू जी की जीवनी उठाइए ये, ये प्रमाणिक जीवनी मानी जाती है उन किसी जीवनी में यह नहीं आता कि कर्नल प्रताप इन ऋषि दयानंद जी का विशेष भक्त रहा हो उनके आचरण से पता लगता है कि ऋषि दयानंद जी का अंदर से घोर शत्रु था उस घोर शत्रु का प्रमाण क्या मिलता है प्रमाण यह मिलता है कि जब ऋषि दयानंद जी को विष दे दिया गया जहर दे दिया गया ऋषि दयानंद जी अपने रोग से पीड़ित थे उस पीड़ा की स्थिति में एक भी दिन प्रताप ऋषि दयानंद जी के स्वास्थ्य के विषय में पूछने नहीं आया इसके विपरीत क्या था उन दिनों प्रताप पूना के अंदर जिज्ञासु जी लिखते हैं जुआ खेलने गया हुआ था जुआ अर्थात पोलो खेलने के लिए गया था हार जीत जहां होती है जुए के लिए बाजिया लगा रखी थी स्वामी दयानंद जी जहर के कारण अपने शरीर से पीड़ित हैं इस पीड़ा की स्थिति में एक संत का स्वास्थ्य पूछने न आना और स्वास्थ्य पूछना तो दूर रहा वो जाकर के जुआ खेलने चला जाता है इसे पता क्या लगता है ये भक्त सत्संग या प्रशंसक था या कुछ और था इतिहास प्रदूषण जो जिज्ञासु जी ने लिखी है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हमारे आयर समाज के अंदर कुछ ऐसे ऐसे तत्व घुसे जो स्वार्थी लोग घुसे उन स्वार्थी लोगों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ तो की है भारतीय जी का जब आप नवजागरण का पुरोधा पढ़ेंगे नवजागरण के पुरोधा स्वामी दयानंद जी जो लिखा है इस स्वामी दयानंद जी की जीवनी जो इन्होंने लिखी अंदर जाकर के आप देखेंगे कहीं भी भारतीय जी ऋषि नहीं लिखते स्वामी दयानंद जी को कहीं भी आपको भूल चूक करके इनकी लेखनी से मिल जाए कि महर्षि दयानंद शायद ही मिलेगा ये तो स्वामी भी हटा करके लिखते हैं कि दयानंद दयानंद ऐसा बोलते रहते ऐसा लिखा है इन्होंने अर्थात न स्वामी लिख रहे हैं न ऋषि लिख रहे हैं न महर्षि लिख रहे हैं कुछ नहीं सीधा दयानंद जैसे इसका छोटा भाई लगता था ऐसे लिखा है उन्होंने और हुआ क्या है उस जीवनी को आप पढ़ेंगे नवजागरण के पुरोधा उसमें जो सबसे बड़ा षडयंत्र था जहर देने का जहर देने का षडयंत्र के मूल में वैश्या थी वैश्या थी और उस वैश्या को भारतीय जी ने वैश्या घोषित नहीं किया उस जीवनी में उस नन्नी को भक्तिन घोषित किया है कि ये वैश्या नहीं थी तो भक्तिन थी अर्थात भक्ति इत्यादि किया करती थी गा लेती थी अच्छे भक्ति के गीत गाती थी भक्तिन थी वैश्या नहीं थी ये क्या था हमें नहीं पता कि भारतीय जी उस राज परिवार से बेके हैं क्या लिया है क्या नहीं लिया लेकिन ये तो निश्चित रूप से है कि भारतीय जी ने इस इतिहास प्रदूषण नाम पुस्तक पढ़ने से पता लगता है और जो भक्त सत्संग प्रसन्न सत्संगी प्रसंसक इत्यादि जो पुस्तक है उसके पढ़ने से भी निश्चित रूप से पता लगता है कि यहां कुछ न कुछ दोष किया है भारतीय जी ने उसी पुस्तक को नवजागरण के पुरोधा को जब हम पढ़ेंगे व नन्नी भक्ति उस वेश्या को तो भक्तिन घोषित किया जिज्ञासु जी ने प्रमाण दिया है कि भैया तुम भक्तिन घोषित करते हो जोधपुर जाना हुआ राजेंद्र जिज्ञासु जी का और देखा देख तो लेके भक्तिन रहती कहा थी भक्तिन कहा रहेंगी कहीं आश्रम में रहेंगी कहीं मंदिर के और ठोर पर रहेंगी लेकिन इनका घर कहा था राजेंद्र जिज्ञासु जी साक्षात इनके घर को देख करके आए कहाँ घर था जहां वैश्याओं का मोहल्ला था उसी मोहल्ले में आज भी उस नन्नी का घर है आज भी वो घर मौजूद है जोधपुर के अंदर उस नन्नी वैश्या को हमारे भारतीय जी ने घोषित क्या कर दिया भक्तिन थी अर्थात इतिहास में तो प्रदूषण किया है उन्होंने और अनेक जगह इतिहास में प्रदूषण किया वहां प्रताप के लिए बहुत सारे कसीदे कसे गए हैं सैतालीस पृष्ठ जवाब पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उन्हीं की बातों से ऐसा लगेगा कि प्रताप अंग्रेज भक्त था न कि दयानंद भक्त था जिस समय विक्टोरिया को इस भारत की साम्राज्य घोषित करना था साम्राज्य घोषित करना था तो प्रताप को भी दिल्ली बुलाया गया था दिल्ली बुलाया गया था वो तो विक्टोरिया तो आई नहीं थी दिल्ली बुलाया गया दिल्ली का राजदरबार लगा था उस राजदार के अंतर्गत ऋषि दयानंद जी ने भी अपना एक तरह डेरा लगाया था और उस डेरे में कई सारी बातें हुई थी बहुत सारे राजा मिले थे उसी के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर केशव चंद्र सैन इत्यादि भी मिले थे वहां मिला एक राजा मिले थे यहां रेवाड़ी के राजा राव राजा युधिष्ठिर होते थे वो भी ऋषि से मिले कई सारे इतिहास प्रदूषणकारों ने ये लिख दिया कि कर्नल प्रताप भी वहां मिले ऋषि दयानंद जी से और इनके भक्त बन गए थे ये सारा प्रदूषण है वो नहीं मिले वहां ये प्रताप गया था इस प्रताप को अंग्रेज सरकार ने सरकी उपाधि दी और बड़ी बड़ी उपाधियों से विभूषित किया और जब सम्मानित किया गया था सम्मानित किया गया था तो किसी भारत के संत का फोटो देकर के नहीं किया गया किसी भारतीय महापुरुष का चित्र लिया हो और उस चित्र को देकर के भेंट रूप में सम्मानित किया गया हो ऐसा नहीं था अंग्रेज ने महारानी विक्टोरिया का चित्र लिया था और चित्र लेकर के इसको उस चित्र से सम्मानित किया था अब ये भक्त विक्टोरिया का था या ऋषि दयानंद जी का था ये इतिहास प्रदूषण नाम की पुस्तक आप पढ़िएगा यदि हम आर्य समाज के प्रति लगाव रखते हैं संवेदना रखते हैं संवेदना रखते हैं तो हम अपने इतिहास को जानने वाले तो हमारे आर्य समाज में क्या कुछ रहा है किसने क्या गड़बड़ की है वो हमें पता लगता रहे ये बड़ी बात होगी हुआ क्या जिज्ञासु जी की प्रशंसा मैं कर रहा हूँ और वो प्रशंसा के पात्र हैं अभी यात्रा में निकले हुए हैं मैं भी यात्रा में सम्मिलित था 30 तारीख को हमारा बिछड़ना हो गया मैं इधर आ गया वो अभी भी यात्रा में घूम रहे है आपको आश्चर्य होगा ये बियासी साल के वृद्ध हैं, बियासी साल के वृद्ध ऐसे इतने उत्साही हैं जैसे अठारह साल के युवक में उत्साह होता है जाना था भगुर गए भगुर स्थान है विशेष स्थान है इतिहास की दृष्टि से हम जैसे लोगों को नाम ही नहीं पता था लेकिन जिज्ञासु जी की कृपा से भगुर जाना हुआ भगुर है क्या नासिक के बगल में ही एक कस्बा है और उस भगोर कस्बे की प्रसिद्धि इस कारण हो गई क्योंकि वहां वीरवर सावरकर का जन्म हुआ था उनके घर को देखने गए घर को देखने गए तो जैसे ही राजेंद्र जिज्ञासु जी का उस घर में प्रवेश हुआ उनकी आकृति उनका चेहरा उनकी आवाज देखने लायक थी आश्चर्य से देख रहे थे हम जैसे तो मेरे जैसा तो ऐसा देख रहा था क्या उन्होंने जोशीला गीत गाना शुरू किया और ऐसा जोशीला गीत जैसे नौजवानों में जोश भर देवे एक बयासी साल का वृद्ध व्यक्ति और जब वो गाइड बताने लगा वहां का इतिहास वहां का इतिहास बताने लगा तो बीच में ही जिज्जास जी ने रोका और रोक करके कहने लगे कि इस सावरकर को सावरकर बनाने वाले का नाम तो बीच में ले दे अर्थात ये सावरकर इतनी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हुआ था उस ओतप्रोत होने वाले जिसके कारण हुआ था उसका तो नाम भैया बीच में ले दे जिज्ञासु जी सारा का सारा इतिहास जानते थे कि सावरकर ने कहा क्या क्या ऋषि दयानंद जी का पढ़ा था और कब क्या क्या लिखा था वो सारी बातें उस समय गाइड के सामने दोहरा दी गाइड भी हतप्रभ था दंग रह गया कि कैसे व्यक्ति से पाला पड़ा है अर्थात उत्साही इतने हैं ऋषि दयानंद जी अहमदाबाद से लगभग आठ नौ किलोमीटर एक गांव है कतर कतर अरब में एक देश का भी नाम है शायद है जी दोहास की राजधानी राजधानी कतर है यहां हमारा गांव ही एक कतर है अहमदाबाद के पास में कतर गांव हूं उनकी राजधानी हमारा गांव ऋषि दयानंद जी जब अहमदाबाद में थे तो कतर गांव के कुछ लोग बैलगाड़ी जोड़ करके ऋषि दयानंद जी के सामने प्रार्थना करने आए थे कि स्वामी जी महाराज आप शहरों में तो बहुत जाते हो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में भी चलें ऋषि दयानंद जी ने तत्काल कहा कि भैया ये कोई बड़ी बात है अभी चलते हैं तत्काल तैयार हो गए और उन भक्तों ने बैलगाड़ी को ऐसा सजाया जिस बैलगाड़ी में ऋषि दयानंद जी को बैठाना था बहुत सुंदर बैलगाड़ी बनाई और निवेदन किया कि स्वामी जी महाराज आप बैलगाड़ी में चलें, हम पैदल पैदल चलेंगे लेकिन ऋषि तो ऋषि थे कहने लगे कि भैया तुम पैदल चलोगे तो मैं कैसे बैलगाड़ी में चल सकता हूं बहुत आग्रह किया लेकिन स्वामी दयानंद जी बैलगाड़ी में नहीं बैठे पैदल पैदल चले और आठ दस किलोमीटर दूर उस गांव में पैदल गए थे राजेंद्र जिज्ञासु जी में उत्साह इतना था कि स्वामी दयानंद जी उस गांव में पैदल गए थे तो हम भी पैदल ही जाएंगे कितनी अवस्था में बीस साल का नौजवान सोचता है तीन किलोमीटर यदि माँ कहा है कि दही लेकर के आनी है दो किलोमीटर एक किलोमीटर बाजार में रहते हैं बाजार से दही की आवश्यकता पड़ी दुकान से ये बाइक का कान मरोड़ता है एक्टिवा का कान मरोड़ता है एक किलोमीटर नहीं जा सकता और वो बयासी साल के वृद्ध इतने उत्साह में के हम पैदल जाएंगे, ऋषि दयानंद जी गए थे एक सौ चालीस साल पहले हम भी पैदल जाकर के उस गांव में देखेंगे जिस गाँव को ऋषि दयानंद जी ने धन्य किया था हम भी उस गाँव की धूल लगा ले माथे के ऊपर इतने वृद्ध व्यक्ति हुआ क्या मुंबई वालों ने वहां एक संस्था चलती है संस्था चलती है तो मुंबई वाले आयुष समाज के जो वृद्ध हो गए हैं जिन्होंने कार्य बहुत किया है आयुर्स समाज का उनको कुछ योगदान देते रहते हैं मासिक योगदान देना था जिसको आप पेंशन कह सकते हैं राजेंद्र जिज्ञासु जी की तरफ जब उस समिति की दृष्टि गई तो लगा कि योग्य व्यक्ति है इन्होंने आयुष समाज का उपकार बहुत किया है अहमदाबाद के पास में ही एक जैन पुस्तकालय है बहुत बड़ा जहां हजारों वर्ष पुरानी पांडुलिपियां भी रखी हुई हैं। वहां जाना था तो मैंने बीच में ही उनको एक बात कह दी उनको चुभ गई राजेंद्र जिज्ञासु जी को वो मेरी बात चुभ गई चुप गई तो एकदम बहुत तेजी में आवेश में आकर के कहने लगे कि मैं अपने मुख से कहा नहीं करता हूं लेकिन मेरे परिवार ने आय समाज का बहुत सारा काम बहुत किया है मेरे परिवार ने बलिदान बहुत दिए हैं आय समाज के लिए मेरे कहने लगे मेरे मुंह से कहना बहुत खराब लगेगा उनके एक भाई रहते हैं करनाल में करनाल में कहने लगे कि नहीं उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा नहीं मैं कहा करता हूं लेकिन आय समाज के लिए यदि सबसे अधिक जेल काटी है तो कहने लगे मेरे भाई ने काटी है वो बात चुभ गई उनको बात क्या थी इनको उस समिति ने देखा कि निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति हैं इनके परिवार ने योगदान दिया है और यदि आप देखें जो गुरुद्वारा एक सिगरेट कांड हुआ था क्या था इनके ऊपर अभियोग चला था इतनी प्रताड़ना हुई थी इनकी भयंकर प्रताड़ना की गई जिसको आप क्या बोलते हैं ये दो तीन दिन का रिमांड लेते हैं मैं बोल नहीं सकता वो तो बोल देते हैं अपने मुख से लेकिन मैं नहीं बोल सकता उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए निश्चित रूप से इन्होंने सहयोग किया था समय हो गया तो उस समिति ने क्या किया इनके पास निवेदन पत्र भेजा कि जिज्ञासु जी आप योग्य व्यक्ति हैं आयुष समाज के आयुष समाज का आपने काम बहुत किया है और काम बहुत किया है तो हम आपको मासिक पेंशन देना चाहते हैं मासिक पेंशन देना चाहते हैं ये ऐसे उदार व्यक्ति इन्होंने वापस पत्र लिखा और पत्र में कहा कि भाइयों आप लोगों का बहुत धन्यवाद है मैं ऋणी रहूंगा मुझे इस योग्य समझा लेकिन इस पेंशन को किसी और दूसरे आवश्यकता मंद व्यक्ति को दे देवे जिसको जरूरत हो जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे दे मुझे नहीं चाहिए इसके विपरीत क्या है इनको और सरकारी पेंशन नहीं मिलती कोई संस्था पेंशन नहीं देती अपनी पुस्तकें लिखते हैं और उससे आये होती है उससे अपना घर बार चलाया है चार बेटियां हैं इसके विपरीत क्या होता है उसी दौरान भारतीय जी ने अपनी ओर से पत्र लिखा उसी समिति को कि मैंने आरस मास का बहुत काम किया है मैंने काम किया है तो मेरे लिए पेंशन बांधी जाए सरकार की ओर से प्रोफेसर रहे हैं सरकार पेंशन दे रही है आय समाजों से बहुत कुछ लेते देते रहते हैं लेकिन मानसिकता देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आय समाज का यथार्थ में काम करने वाला है वो तो ये कहते हैं कि भैया मुझे आवश्यकता नहीं किसी और को दे देना और एक व्यक्ति ऐसा है कि स्वयं जिसने इतिहास में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है प्रदूषण किया है और वो प्रदूषणकारी स्वयं पत्र लिख करके कहता है की मुझे पेंशन दो उदारता का पता लग जाता है तो हम यदि आय से जुड़े हैं आय से जुड़े हैं तो अपने आय समाज के इतिहास से अवगत होते रहें, उसका पता लगता रहे निश्चित रूप से हमारे और अंदर इसके प्रति और संवेदना जगेगी और हम सजग रहेंगे इतना ही शांति पा